विवेकानंद साहित्य भारतीय आध्यात्मिक चिंताधारा हम उस एक ईश्वर में विश्वास करते हैं जो हम सबों का पिता है जो सर्वव्यापी है सर्वशक्तिमान है जो अपनी संतान की रक्षा और पथ प्रदर्शन असीम प्रेम से किया करता है ईसाइयों की भांति हम भी सगुण ईश्वर में विश्वास करते हैं पर हम इसके भी आगे जाते हैं हम विश्वास करते हैं कि हम वही हैं सो हम उसी का व्यक्तित्व तो हम में अभिव्यक्त है वह हम में है और हम उसमें हैं हमारा विश्वास है कि समस्त धर्मों में सत्य का बीज है और इसीलिए हिंदू सबका वंदन करता है क्योंकि इस संसार में सत्य अस्वीकार करने में नहीं स्वीकार करने में है हम परमात्मा को विभिन्न संप्रदायों के सर्व सुंदर पुष्पों का स्तवक अर्पित करेंगे हम परमात्मा से भक्ति के लिए ही भक्ति करेंगे पुरस्कार की आशा से नहीं हमें अपना कर्तव्य करना है कर्तव्य के लिए न कि पुरस्कार की आशा से हमें सुंदर की उपासना करनी है सुंदर ही के लिए न कि पुरस्कार की आशा से इस तरह जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा तब उस पवित्र हृदय में हमें परमात्मा के दर्शन होंगे याग, यज्ञ घूटने मोड़ना अस्पष्ट शब्द उच्चारण करना अथवा कुछ बड़बड़ करना धर्म नहीं है उनका तो महत्व तभी है जब वे हमें पुरुषार्थपूर्ण सुंदर कर्म करने की प्रेरणा जागृत करें और हमारे विचारों को उन्नत बनाकर हमें दिव्य पूर्णता का ज्ञान करा दे अपनी पूजा के समय परमात्मा के पित्र भाव को स्वीकार कर लेने से ही क्या लाभ जब हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य को अपना भाई न मान सके ग्रंथों की रचना इसीलिए हुई है कि वे हमें किसी उच्च जीवन का मार्ग प्रदर्शन करें पर उनसे कोई लाभ न होगा यदि हम उस मार्ग पर अधिक पगों से चलते रह न रहे प्रत्येक मानवीय व्यक्तित्व की तुलना कांच की चिमनी से की जा सकती है प्रत्येक के अंतराल में वही शुभ्र ज्योति है दिव्य परमात्मा की आभा पर कांच के रंगों और उसकी मोटाई के अनुरूप उससे विकीर्ण होने वाली ज्योति की किरणें विभिन्न रूप ले लेती है प्रत्येक केंद्रीय ज्योति का सौंदर्य और आभा समान है प्रातिभाषिक असमानता केवल व्यक्त करने वाले भौतिक साधनों की अपूर्णता के कारण है आध्यात्मिक राज्य में हमारा जो जो उत्तरोत्तर विकास होता जाता है त्यों त्यों वह माध्यम भी अधिकाधिक पारभाषक होता जाता है